पत्रावली 319 स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित होटल मिनरवा फ्लोरेंस 20 दिसंबर अठारह सौ छियानवे प्रिय राखाल इस पत्र से ही तुम्हें यह ज्ञात हो रहा होगा कि मैं अभी तक मार्ग में हूँ लंदन छोड़ने से पहले ही तुम्हारा पत्र तथा पुस्तिका मुझे मिली थी मजूमदार के पागलपन पर कोई ध्यान न देना इसमें कोई संदेह नहीं कि ईर्ष्या ने उनका दिमाग खराब कर दिया है उन्होंने जिस अभद्रोचित भाषा का प्रयोग किया है उसे सुनकर सब देश के लोग उनका उपहास भी करेंगे इस प्रकार की अशिष्ट भाषा का प्रयोग कर उन्होंने स्वयं ही अपने उद्देश्य को विफल कर डाला है फिर भी हम कभी अपनी ओर से हरमोहन अथवा अन्य किसी व्यक्ति को ब्राह्म समाजियों या और किसी के साथ झगड़ने की अनुमति नहीं दे सकते जनता इस बात को अच्छी तरह से जान ले कि किसी संप्रदाय के साथ हमारा कोई विवाद नहीं है और यदि कोई झगड़ा करता है तो उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी है परस्पर विवाद करना तथा आपस में निंदा करना हमारा जातीय स्वभाव है आलसी कर्महीन कटुभाषी ईर्ष्यापरायण डरपोक तथा विवाद प्रिय यही तो हम बंगालियों की प्रकृति है मेरा मित्र कहकर अपना परिचय देने वाले को पहले इन्हें त्यागना होगा नहीं ही हर मोहन को कोई पुस्तक छापने की अनुमति देनी होगी क्योंकि इस प्रकार के प्रकाशन केवल जनता को छलने के लिए होते हैं कलकत्ते में यदि संतरे मिलते हों तो मद्रास में आला सिंघा के पते पर सौ संतरे भेज देना जिससे मद्रास पहुँचने पर मुझे प्राप्त हो सके मुझे पता चला है कि मजुमदार ने यह लिखा है कि ब्रह्मवादिन पत्रिका में प्रकाशित श्री रामकृष्ण के उपदेश यथार्थ नहीं हैं मिथ्या है यदि ऐसा ही है तो सुरेश दत्त तथा राम बाबू को इंडियन मिरर में इसका प्रचवार करने को कहना मुझे यह पता नहीं है कि उन उपदेशों का संग्रह किस प्रकार किया गया है अतः इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ सस्ते हैं तुम्हारा विवेकानंद पुनश्च इन मूर्खों की ओर ध्यान न देना कहावत है कि वृद्ध मूर्ख जैसा और कोई दूसरा मूर्ख नहीं है उन्हें चिल्लाने दो आहा उन बेचारों का पैसा ही मारा गया है कुछ चिल्लाकर ही उन्हें संतुष्ट होने दो विवेकानंद 320 कुमारी मेरी हेल को लिखित डैम्फर प्रिय रेजेंट लियोपोल्ड, 3 जनवरी अठारह सौ संतानवे प्रिय मेरी तुम्हारा पत्र मिला जो लंदन पहुंचने के बाद रोम के लिए प्रेषित किया गया था तुम्हारी कृपा थी जो इतना सुंदर पत्र लिखा और इसका शब्द शब्द मुझे अच्छा लगा यूरोप में वाद्यवृंद के विकास के विषय में मुझे कुछ मालूम नहीं नेपल्स से, से चार दिनों की भयावह समुद्र यात्रा के पश्चात हम लोग पोर्ट सईद के निकट पहुंच रहे हैं जहाज अत्यधिक दौलाइित हो रहा है अतएव ऐसी परिस्थितियों में अपनी खराब लिखावट के लिए तुमसे क्षमा चाहता हूँ स्वेज से एशिया महाद्वीप आरंभ हो जाता है एक बार फिर एशिया आया मैं क्या हूँ एशियाई यूरोपीय या अमेरिकी मैं तो अपने में व्यक्तियों व्यक्तित्वों की एक अजीब खिचड़ी पाता हूँ तुमने धर्मपाल के बारे में उनके आने जाने तथा कार्यों के विषय में कुछ नहीं लिखा गांधी की अपेक्षा उनके प्रति मेरी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है कुछ दिनों में मैं कोलंबो में जहाज से उतरूंगा और फिर लंका को थोड़ा देखने का विचार है एक समय था जब लंका की आबादी दो करोड़ से भी अधिक थी और उसकी राजधानी विशाल थी राजधानी के ध्वंसावशेष का विस्तार लगभग 100 वर्ग मील है लंका वासी द्रविण नहीं है, हैं बल्कि विशुद्ध आर्य हैं ईसा के जन्म से आठ वर्ष पूर्व बंगाल के लोग वहाँ जाकर बसे और तब से लेकर आज तक लंका वासियों ने अपना जिहाद बड़ा स्पष्ट रखा है प्राचीन दुनिया का वह सबसे बड़ा व्यापार केंद्र था और अनुराधापुर प्राचीनों का लंदन था पश्चिमी देशों के सभी स्थानों की अपेक्षा रोम मुझे ज़्यादा अच्छा लगा और पाम्पियाई देखने के बाद तो तथाकथित आधुनिक सभ्यता के प्रति समादर की मेरी सारी भावना लुप्त हो गई वास्प तथा विद्युत शक्ति के अतिरिक्त उनके पास और सब कुछ था और कला संबंधी उनके विचार तथा कृतियां तो आधुनिकों के अपेक्षा लाख गुनी अधिक थी कृपया कुमारी लॉक मिश लॉक से कहना कि मैंने उन्हें जो एक बताया था कि मानव मूर्ति कला का जितना विकास यूनान में हुआ था उतना भारत में नहीं वह मेरी गलती थी हार्ग्यूसन तथा अन्य प्रामाणिक लेखकों की पुस्तकों में मुझे यह पढ़ने को मिल रहा है कि उड़िया या जगन्नाथ में जहां मैं नहीं गया हूँ धनसावशेषों में जो मानवी मूर्तियां मिली है वे सौंदर्य तथा शारीरिक रचना नैपुण्य में यूनानियों की किसी भी कृति की बराबरी कर सकता है मृत्यु की एक महाकाय प्रतिमा है इसमें मृत्यु को नारी के बृहदाकार अस्थि के रूप में दिखाया गया है जिसके चमड़े पर तमाम झुर्रियाँ पड़ी हुई है शरीर रचना की बारीकियों का इतना सच्चा प्रदर्शन परम भयावह और विभक्त है मेरे लेखक का मत है कि गवाक्ष में निर्मित एक नारी मूर्ति बिल्कुल विनस डी मेडिसी से मिलती जुलती है इत्यादि पर तुम्हें याद रखना चाहिए कि प्रायः सब कुछ मूर्ति भंजक मुसलमानों ने नष्ट कर डाला फिर भी जो कुछ बचा है वह यूरोप के तमाम भग्नावशेषों की तुलना में श्रेष्ठ है मैंने आठ वर्ष परिभ्रमण किया किंतु तो बहुत सी श्रेष्ठतम कलाकृतियों को नहीं देखा है बहन लाख से यह भी कहना कि भारत के वन प्रांत में एक मंदिर के खंडहर है और उसके साथ यदि यूनान के पार्थिनान की समीक्षा की जाए तो फार्ग्यूसन का मत है कि दोनों ही स्थापत्य कला के चरम बिंदु तक पहुंच गए हैं दोनों अपने अपने ढंग के निराले हैं एक कल्पना में और दूसरा कल्पना एवं अलंकरण में बाद की मुगलकालीन इमारतों आदि में भारतीय तथा तो मुस्लिम कलाओं का संकर है और वे प्राचीन काल की सर्वोत्कृष्ट स्थापत्य कला की आंशिक समता भी नहीं कर सकती तुम्हारा स्नेह विवेकानंद पुनस् सहयोग में फ्लोरेंस मैं मदर चर्च और फादर पोप के दर्शन हुए उसे तुम जानती ही हो तीन सौ इक्कीस कुमारी मेरी हेल को लिखित रामनाड शनिवार तीस जनवरी अठारह सौ संतानवे प्रिय मेरी परिस्थितियां अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से मेरे लिए अनुकूल होती जा रही है कोलंबो में मैंने जहाज छोड़ा तथा भारत के दक्षिण स्थित प्रायः अंतिम भूखंड रामनाड में मैं इस समय वहाँ के राजा का अतिथि हूँ मेरी यात्रा एक विराट जुलूस के समान रही बेशुमार जनता की भीड़ रोशनी मानपत्र वगैरह वगैरह भारत की भूमि पर जहाँ मैंने प्रथम पदार्पण किया वहाँ पर 40 फुट ऊंचा एक स्मृति स्तंभ बनवाया जा रहा है रामनाड़ के राजा साहब ने अपना मानपत्र एक अत्यंत सुंदर नक्काशी किए हुए असली सोने के बड़े बाक्स में रखकर मुझे प्रदान किया है उसमें मुझे परम पवित्र हिज मोस्ट होली ने इस कहकर संबोधित किया गया है मद्रास तथा कलकत्ते में लोग बड़ी उत्कंठा के साथ मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं मानो सारा देश मुझे सम्मानित करने के लिए उठ खड़ा हुआ है अतः तो मेरी तुम यह देख रही हो कि मैं अपने भाग्य को उच्चतम शिखर पर आरू हूं, फिर भी मेरा मन शिकागो के उन निसब्ध विश्रांतिपूर्ण दिनों की ओर दौड़ रहा है कितने सुंदर विश्रामदायक शांति तथा प्रेम पूर्ण थे वे दिन इसीलिए मैं अभी तुमको पत्र लिखने बैठा हूँ आशा है कि तुम सभी सकुशल तथा आनंदपूर्वक होंगे डॉक्टर बैरोज की अभ्यर्थना करने के लिए मैंने लंदन से अपने देशवासियों को पत्र लिखा था उन लोगों ने अत्यंत आवभगत के साथ उनकी अभ्यर्थना की थी किंतु वे यहाँ के लोगों के प्रेरणा संचार नहीं कर सके इसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ कलकत्ते के लोगों में कोई नवीन भावना पैदा करना बहुत कठिन है अब मैं सुन रहा हूँ कि डॉक्टर बरोज के मन में मेरे प्रति अनेक धारणाएं उठ रही है इसी का नाम तो संसार है माताजी, पिताजी तथा तुम सभी को मेरा प्यार तुम्हारा सस्नेह विवेकानंद स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित मद्रास 12 फरवरी अठारह प्रिय राखाल आगामी रविवार को एस एस मुम्बासा जहाज से मेरे रवाना होने की बात है स्वास्थ्य अनुकूल न होने के कारण पूना तथा और भी अनेक स्थानों के निमंत्रण मुझे अस्वीकार करने पड़े अत्यधिक परिश्रम तथा गर्मी के कारण स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका है थियोसाफिस्ट तथा अन्य लोगों की इच्छा मुझे अत्यंत भयभीत करने की थी अतः उन्हें दो चार बातें स्पष्ट रूप से कहने के लिए मुझे बाध्य होना पड़ा था तुम तो यह जानते हो कि उनके साथ सम्मिलित न होने के कारण उन लोगों ने अमेरिका में मुझे बराबर कष्ट दिया है यहाँ पर भी उसी प्रकार के आचरण करने की उन लोगों की इच्छा थी इसीलिए मुझे अपना अभिमत स्पष्ट रूप से व्यक्त करना पड़ा था इससे यदि मेरे कलकत्ते के मित्रों में से कोई असंतुष्ट हुए हो तो भगवान उन पर कृपा करे तुम्हारे लिए डरने की कोई बात नहीं है मैं अकेला नहीं हूँ प्रभु सदा मेरे साथ है इसके सिवाय और मैं कर ही क्या सकता था तुम्हारा विवेकानंद पुनश्च बकान तैयार हो गया हो तो उसे ले लेना विवेकानंद